जहां अलैना हॉस्पिटल से घर आने वाली थी वहीं राजीव और शर्मिला भी अपने घर से हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे ऐसी कोई बात है क्या जो हमें अभी तक पता नहीं चली है मुझे समझ नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल वालों ने 1 रुपया भी लेने से मना क्यों कर दिया कहीं अनन्या का बिल किसी और ने तो नहीं भरा है शर्मिला ने परेशान होते हुए पूछा ऐसे में राजीव ने अपने कंधे उठाए और कहा पता नहीं क्या चल रहा है उससे बस हॉस्पिटल वालों ने इतना कहा कि अनन्या का बिल हॉस्पिटल खुद भरेगा ऐसा समझ लो कि वो ट्रीटमेंट फ्री में कर रहा है उनका कहना है कि अनन्या का केस काफी अनोखा है इसलिए उसका इलाज कर पाना मेडिकल रिसर्च में एक बड़ी बात होगी शर्मिला ने राजीव की बात पर सिर हिलाया और अचानक फिर से उसके आंसू निकल आए वो तुरंत सिसकते हुए बोली क्या फर्क पड़ता है राजीव फ्री ट्रीटमेंट के नाम पर उन्होंने तो मेरी बेटी को रिसर्च सब्जेक्ट बना दिया लेकिन बेचारी अनन्या पर क्या बीत रही होगी मेरी बच्ची मेरी प्यारी बच्ची बचपन से वो कितनी सुंदर थी कितनी इंटेलिजेंट और होशियार थी लेकिन उसके साथ देखो अब क्या हो गया मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है असल में उन दोनों को पता चल चुका था कि अब अनन्या की क्या सिचुएशन थी वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुकी थी यह सुनकर राजीव और शर्मिला का दिमाग खराब हो गया था अगले कुछ ही मिनटों में वो हॉस्पिटल पहुंच गए और सीधा अनन्या के रूम की तरफ बढ़ने लगे हॉस्पिटल में अनन्या फिलहाल सोई हुई थी राजीव और शर्मिला उसके रूम में घुसाए और ऐसे में शर्मिला के रोने की आवाजें अनन्या के कानों पर पड़ने लगी अनन्या अनन्या बेटा उठो उन आवाजों से अनन्या की नींद खुल गई और वो धीरे-धीरे अपनी आंखें भी खोलने लगी जब शर्मिला ने देखा कि वो जाग चुकी है तो ऐसे में वो तुरंत अनन्या के करीब आकर बोली अनन्या मेरी बेटी तुम ठीक हो अनन्या एक गहरी सांस लेकर अपने बेड पर सीधे बैठने लगी जब शर्मिला ने उसे बैठाने में मदद की तो अनन्या उसे धक्का देकर तपाक से बोली अरे पीछे उठो कौन हो आप पहले मेरा दिमाग खराब है कुछ दिख नहीं रहा हराम से सो रही थी और आपने रो-रोकर मेरी नींद खराब कर दी अनन्या की बात सुनकर शर्मिला एक पल के लिए हैरान हो गई उसने फिर धीरे से अनन्या का हाथ थमा और कहा अनन्या बेटा मैं हूं तुम्हारी मां और देखो पापा भी आए हैं अपनी बात खत्म करते ही शर्मिला को अपनी गलती का एहसास हुआ अनन्या अंधी हो चुकी थी तो ऐसे में रूम में कौन था यह उसके लिए देख पाना फिलहाल नामुमकिन था सॉरी सॉरी बेटा शर्मिला ने दोबारा कहा और वह फिर से रोने लगी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनन्या को यह दिन भी देखना पड़ सकता था मां अनन्या ने अचानक कहा शर्मिला फिर उसकी तरफ देखकर सिसकते हुए बोली हां बेटा क्या हुआ मैं यहीं हूं तुम्हारे पास अनन्या ने शर्मिला के हाथों में से अपना हाथ पीछे किया और फिर उसके सिर को छूते हुए बोली मम्मी हां अनन्या बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें शर्मिला ने दोबारा पूछा ऐसे में अनन्या अचानक रोने लगी और बोली मम्मी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यह क्या हो रहा है मेरे साथ प्लीज मुझे बचा लो सब जगह अंधेरा लग रहा है प्लीज कुछ करो शर्मिला ने तुरंत अनन्या को गले लगा लिया और कहा सब ठीक हो जाएगा बेटा तुम घबरा मत डॉक्टर ने कहा है कि वो तुम्हारा इलाज कर देंगे दोनों मां बेटी को देखते हुए राजीव ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली उसने भले ही कभी जताया ना हो लेकिन उसे अपनी बेटी अनन्या से बहुत लगाव था डॉक्टर ने उससे भी कहा था कि अनन्या की आंखों पर होने वाले ट्रीटमेंट की कोई गारंटी नहीं थी जिससे राजीव भी मन ही मन काफी दुखी था उसे एक पल के लिए ऐसा लगने लगा था मानो वो अपनी बेटी को खो देगा उसके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो कुछ बोल पाए वो बस अपनी बीवी और अपनी बेटी को एक टक देखे जा रहा था उसका बेटा सनी वैसे भी परिवार से दूर हो चुका था और अब अनन्या की भी हालत खराब थी अनन्या और शर्मिला एक दूसरे की बाहों में कुछ मिनटों के लिए रोती रही और फिर राजीव ने आखिरकार अपना गला साफ करते हुए कहा शर्मिला उसे भूख लगी होगी कुछ खिला दो राजीव की बात पर शर्मिला ने हां में सिर हिलाया वो पहली बार राजीव की किसी बात से सहमत हुई थी नहीं तो शादी के इतने सालों तक राजीव का जो भी डिसीजन होता शर्मिला उसके खिलाफ ही बोला करती थी ऐसे में राजीव समझ चुका था कि अनन्या का ऐसा हाल देखकर शर्मिला भी अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी हां तुम सही कह रहे हो इसे कुछ खिलाना चाहिए अगर मेरी बेटी खाना नहीं खाएगी तो जिंदा कैसे रहेगी हां इतना कहते हुए शर्मिला अनन्या से दूर हो गई ऐसे में अनन्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा मम्मी आप कहां जा रही हो मेरे पास ही रहो ना शर्मिला ने धीरे से अनन्या के बाल सहलाए और कहा मैं कहीं नहीं जा रही बेटा यही हूं तुम्हारे पास मैं बस तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आने वाली हूं तुम तब तक पापा से बात करो वो भी तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहे हैं शर्मिला की बात पर अनन्या ने एक गहरी सांस ले ली. इस बीच राजीव भी चलकर उसके पास पहुंच चुका था हिम्मत मत हारो सब ठीक हो जाएगा हम सब तुम्हारे साथ हैं बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं राजीव ने धीरे से कहा अनन्या ने उसकी बात पर सिर तो हिलाया लेकिन उसके आंसू अब भी नहीं रुके थे ऐसे में वो अपने हाथ जोड़ते हुए टूटी आवाज में बोली मुझे बस इस अंधेरे से बाहर निकलना है पापा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्लीज कुछ कीजिए राजीव ने इस बात पर हां में सिर हिलाया और कहा मैं कर रहा हूं अनन्या घबरा मत अगर यहां के डॉक्टर से तुम्हारा इलाज नहीं हुआ तो दुनिया के एक से एक डॉक्टर को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है चाहे अनन्या ने आगे कुछ नहीं कहा और वो जोर से सिसकने लगी ऐसे में राजीव उसके थोड़ा और करीब आया और अनन्या के आंसू पोंछते हुए आगे बोला रोना नहीं बेटा ऑपरेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा देखना कुछ ही वक्त में तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस मिल जाएगी अनन्या ने वापस राजीव के दिलासे पर सिर लाया लेकिन उसके आंसू भी दोबारा निकल आए राजीव ने यह देखकर एक हताशा भरी गहरी सांस ली वह समझ सकता था कि अनन्या पर क्या बीत रही थी इतने में अनन्या ने धीरे से कहा थैंक यू सो मच पापा यह सुनते ही राजीव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अनन्या को गले लगा लिया दूसरी ओर अलाइना भी हॉस्पिटल से निकलकर अभिनव के घर पहुंच चुकी थी उससे आते देख अभिनव मुस्कुराते हुए बोला वेलकम होम नंदिता तुम्हें फिर से चलते-फिरते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है अभिनव की बात सुनकर अलाइना भी मुस्कुराई और बुली हॉस्पिटल के कुछ दिन कुछ सालों जैसे महसूस हो रहे थे मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं घर वापस आ गई हूं घर की बहुत याद आ रही थी यार अपनी बात खत्म कर अलाना सोफे पर बैठ गई इतने में उसके दो बैग्स लेकर मोंटी के आदमी भी अंदर आने लगे अभिनव ने अपनी उंगली उठाई और उन्हें एक रूम की तरफ इशारा किया वो लोग हां में से हिलाकर अलाना का सामान उस रूम में लेकर चले गए इतने में अलैना ने एक पल के लिए अभिनव को देखा और पूछा अब अनन्या कैसी है वो होश में आई या नहीं अभिनव भी एक पल के लिए अलैना को देखने लगा और बोला तुम क्यों उसकी इतना चिंता कर रही हो भला इस सवाल पर अलैना ने एक गहरी सांस ली और कहा मैं चिंता इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है और तुम्हें उसकी तुम उसको लेकर काफी परेशान लग रहे हो और तुम्हें परेशान होते देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश मत करो अभिनव मैं तुम्हें बचपन से जानती हूं की बात पर अभिनव ने भी एक गहरी सांस ली और वो वापस आकर गया वो जानता था कि से कुछ नहीं छुपा सकता था ऐसे उसने एक पल के लिए में देखा और कहा तुम अभी-अभी हॉस्पिटल से एक शोर लेकर आराम करो सोने से तुम्हारी रिकवरी जल्दी हो जाएगी हम ने उसकी बात पर सिर और फिर खड़े होते हुए कहा मैं जानती हूं मुझे भी नींद आ रही है लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभिनव अभिनव इस बात पर मुस्कुराया और खड़े होकर धीरे से अलाना का सिर चूमते हुए बोला कर लेना किसने रोका है तुम्हें जो भी बात करनी है कर लेना लेकिन अभी तुम जाओ आराम करो मैं तब तक तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा चॉकलेट केक बेक करके लाता हूं अभिनव की बात सुनकर अलाना मुस्कुराई और फिर उसने अचानक कहा ये एक तो बनता रहेगा लेकिन तुम्हें किंग ऑफ द वर्ल्ड का जो मेवा मिला है उसका क्या कोई सेक्रेटरी ढूंढ़िया नहीं अब तक इस सवाल पर अभिनव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा एक्चुअली तुम्हारे आने से पहले मैं कैंडिडेट्स की लिस्ट ही देख रहा था और उनमें से मैंने दो को शॉर्टलिस्ट कर लिया कल एक बार धर्मपाल को फोन करूंगा और उनसे बात करके उन दोनों कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लूंगा देखते हैं कौन इस किंग के सामने टिक पाती है अलैना ने इस बात पर सिर हिलाया और पूछा तुम्हें इसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बताओ अभिनव ने तुरंत ना में सिर हिलाया और कहा नहीं आसान काम है सॉर्ट हो जाएगा वैसे भी पिछले कुछ हफ्तों में तुम मेरी बहुत ज्यादा मदद कर चुकी हो नंदिता मुझे अब तुम्हारी कंपनीज की चिंता होने लगी है जरा उन पर भी ध्यान दो मैंने चाहा कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान हो अभिनव की इस बात पर अलाना ने एक गहरी सांस ली और कहा आह मैं भी यही सोच रही थी जब से हम इटली गए थे तब से मैं अपने बिजनेस की कोई रिपोर्ट ही नहीं ले पाई हूं कल से ही ऑफिस रिज्यूम कर लेती हूं पता तो चले कि मेरे कर्मचारी मेरी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहे हैं अभिनव इस बात पर हंसने लगा और बोला <laughs> एक आधे करोड़ इधर-उधर किए होंगे और क्या अलैना भी इस बात पर हंस पड़ी और बोली <laughs> इतना तो चलता है नहीं और फिर तुम तो मेरे साथी हो फिर मुझे क्या ही टेंशन टाइगर तो 1-2 करोड़ राउंड ऑफ में ही बढ़ा देता होगा अलैना की इस बात से अभिनव मनीमन थोड़ा हिचकिचा उठा एक तरफ उसे अनन्या की चिंता हो रही थी और दूसरी तरफ अलैना उसके साथ रहने की हिंट दे रही थी जिससे अभिनव काफी कंफ्यूज होता जा रहा था अलैना भी उसके चेहरे पर इस हिचकिचाहट को महसूस कर चुकी थी लेकिन इस बारे में फिलहाल कुछ बोलना उसने ठीक नहीं समझा ऐसे में अपना गला साफ करते हुए वो बोली क्या मैं आज तुम्हारे यहां ही रुक सकती हूं अभिनव ने इस पर तुरंत हां में सिर हिलाया और कहा क्यों नहीं तुम पूरी जिंदगी भी यहां रुको तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अलाना अभिनव के जवाब पर मुस्कुराई और बोली पूरी जिंदगी नहीं सिर्फ आज के दिन रुकना है हो सकता है मैं रात को अपने घर चली जाऊं मुझे वहां की भी बहुत याद आ रही है अभिनव ने उसकी इस बात पर अपना सिर हिलाया और कहा जैसा तुम्हें ठीक लगे बस जहां भी रहो अपना ख्याल रखना Bilal tumhari body kamzor hai isliye aise kaam mat karna jisse stress ho theek hai theek hai Alaina ne kaha aur wo turant palat kar us room mein chali gayi jahan Monty ke aadmiyon ne uska samaan rakha tha Abhi ne usse jaate hue dekha jiske baad wo apni jagah par wapas baith gaya Bilal usse bhi kisi wajah se thakan ho rahi thi Ab ye ladki baar baar Ananya ke bare mein poochti rahegi pata nahi kya jawab dunga ise nahi main ise zyada din tak andhere mein मैं मैं अलैना से कह दूंगा कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता मैं प्यार के चक्कर में अपनी दोस्ती खराब करना पसंद नहीं भी नहीं अभिनव ने अपने आप कहा अनन्या से जुड़े सवाल जब अलैना के मुंह निकलते थे तो अभिनव को काफी अजीब महसूस होता था जब अलैना भी अपने रूम में घुसी तो उसका दिल मचलने लगा था उसे लगने लगा था कि अभिनव अब भी अनन्या से प्यार करता था भले वो ऐसा दिखाता ना हो लेकिन अलाना उसकी बॉडी लैंग्वेज से यह बात समझ पा रही थी वैसे तो अभिनव की जिंदगी में कोई दूसरी लड़की होती तब भी अलाना को कोई तकलीफ नहीं थी लेकिन फिर भी उसको अपने मन में एक बात खल रही थी क्या मुझे अभिनव को जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहिए इस बात में कोई शक नहीं कि उसके दिल में मैं नहीं अनन्या है ऐसे में क्या यह ठीक होगा कि मैं प्यार के चक्कर में अपनी दोस्ती खराब करूं क्या मैं मैं टाइगर को अलैना ने अपने आप से पूछा वो ऐसा कुछ सोचना तो नहीं चाहती थी लेकिन इस के ख्याल खुद उसके मन में आ रहे थे ऐसे में अपने दिमाग को करने के लिए वो तुरंत शोर लेने बाथरूम में चली गई अब आगे क्या होगा अभिनव के प्यार की गाड़ी अब भी की सड़क पर चलेगी या फिर वो अनन्या के रास्ते पर मुड़ जाएगी और क्या अनन्या ऑपरेशन के बाद ठीक हो पाएगी और किसे बनाएगा अभिनव अपना नया सेक्रेटरी क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे